ये है मेरी पसंद नमस्कार दोस्तों आज का ये प्रोग्राम मैंने यादों से संबंधित रखा है ये विचार मुझे कैसे आया मैं सोच रहा था कि 2020 बहुत ही स्लो गुजर रहा है और कुछ ना कुछ बुरी खबरें आती ही रही हैं अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों के भी कुछ म्यूज़िकल ग्रुप के फ्रेंड्स नहीं रहे या उनकी फैमिलीज़ में कुछ लोग नहीं रहे तो मैंने सोचा कि आज एक प्रोग्राम थोड़ा याद करके किया जाए और आगे बढ़ने से पहले हम जिन हस्तियों को हमने खो दिया उनको याद करते हुए गीत सुनेंगे फिल्म स्टेज से जिसे गा रही हैं गीता दत्त बोले हैं सार सैलानी के और संगीत दिया है सरदार मलिक ने I will be your refuge. I will be your shelter. कार्यक्रम में मुख्यतः श्रद्धांजलि देंगे कुछ कलाकारों को जिनकी एनिवर्सरीज हाल ही में गई हैं उनमें से एक कलाकार हैं मीना कपूर जी जिनकी एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी अभी 23 को ही गुजरी है और इसी गीत के साथ हम एक ऐसे संगीतकार और गायक केसी सी डे साहब को भी श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने हिंदी संगीत को बहुत कुछ दिया है इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है इन्होंने कई मामलों में पायनियर रहे थर्टीज़ इनफैक्ट इनकी पहली रिकॉर्डिंग्स बताते हैं उन्नीस सो के करीब हुई मैंने मीना जी से एक बारी जब बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा मीना जी एक फ़िल्म में आपको के सी साहब के साथ गाने का मौका मिला था आपकी जनरेशन की किसी भी और सिंगर को यूनिक मौका नहीं मिला कि वो के साहब के साथ गा पाएँ तो वो हंसने लगी मुझे बोली कि जब मैंने ये उनके साथ गाने गाए थे तो मैं स्कूल में उस टाइम पढ़ रही थी मैं तो एक बच्ची थी उस समय मैं उन उनके, उनके पास साथ स्टूडियो में गई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया वो फिल्म जिसके गाने हम गाना हम सुनने वाले हैं उसके कंपोज़र भी थे और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सिखाया और मुझे लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही थी और बोलती बाद में है मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी हस्ती के साथ काम करने का मौका पाया है तो ये गीत हम सुनेंगे फिल्म दूर चले से आइए सुने नरोना नरोना नरोना मेरी रानी नरोनाज अपना को नी रज अपना को न एक प्याप फिर क्या कहिए एक पाव फिर क्या कहिए है प्लाप फिर क्या कहिए एक पाव फिर क्या कहिए बर पढ़ा नहीं तो सोना है पगली फिर कैसा रोना है बर पढ़ा नहीं तो सोना है पगली फिर कैसा रोना है गोदाम ला करोना गोदाम ला करोना नरो नरोना नरो ना नाम मेरी रानी नरोना न धीरज अपना कोना, न धीरज अपना कोना, हमने ढूंढा हमने भोड़ा ले किल पुनः किए फिर किसी जन्म में हो गई याद निहाल फिर कैसा रोना रोना फिर कैसा रोना रोना न न रोना नरोना नरोना नरोना मेरी न रोना नदी नीर अपना कोना नदी नीर अपना कोना ना नरो ना नाला है बहरा है मर जाऊ घर काला है घर जाऊँगी घर बहरा है मर जाऊ घर पढ़ा नहीं मैं दूब गई घर पढ़ा नहीं मैं डूब गई घर बाजी से मैं गई बस नहीं ये सोना बस नहीं चाहिए सोना सम्छाना, सम्छाना, सम्छाना, सम्छाना, मुझे न रोना न न न रोना रोना रोना नरो अपना को नी रज अपना को रोना तो ये गीत आपने सुना मीना कपूर जी की आवाज में के सी डी साहब के साथ जिनकी डेथ एनिवर्सरी भी 28 नवंबर को पढ़ने वाली है कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनकी इंसिडेंटली बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों नवंबर में होती हैं तो जिन कलाकार का हम अभी गाना सुनने वाले हैं उनकी जन्म तिथि आठ नवम्बर और उनकी डेथ हुई थी 2014 में 25 नवंबर के दिन ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थी जो सिंगिंग एक्ट्रेस ही नहीं बहुत फेमस कथक डांसर भी थी मैं बात कर रहा हूँ सितारा देवी जी की शिषिर जी ने काफ़ी साल पहले उनके लिए हम इंटरव्यू भी किया था हमारी वेबसाइट के लिए और वे बहुत ही प्यारी इंसान थी उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी और कई चीज़ें वो चुटकी में बता दिया करती थी इस तरीके की वर्सेटाइल पर्सनालिटीज को हम काफ़ी मिस करते हैं उनकी आवाज़ में हम एक गाना सुनेंगे फिल्म आबरू से और उनका साथ दे रहे हैं जी एम बोल हैं हसरत के और कॉम्पोजिशन है पंडित गोविंद राम की नंदे चलाये जगुआ नंदे चलाए जगुआ चलायक लाए गलाये जगुआ जलाये जलाये जलाया जलुआ गोरिबा के ननन ऐसी जलाया जलुआ जिस जवानी भी शरमाया तू मैं ऐसे जिस जवानी भी शर्माया तू मैं ऐसे नो दिन का दिल दुल से नागन अग्नि का तलवार जो दिन का दिल के नागन अग्नि का तलवार मेरी पटी आँखों में ना खो कोटा नाम ना खो कोटा नामारा खोटा नामार मेरी पटी आँखों में नाखो कोटा नामार जितना मानिक नो सब कहे पुकार पुकार जितना सैसे मानिक नो सब कहे पुकार पुकार जनायक जलायक जलाएवार जनायक जनायक जलाए बतुआ के नन ए जबुआ माँ के से नाए जबुआ हाँ शुक्र जीते हुए सहारे हाशु तरह जीते हुए नौ पोत सहारे बिंदा कर कि ता पासी खात कुमारे बिंदा कर कि पासी खात कुमारे जो बैठ जादू भरी आँखों तो के इशारे वो अपना जिख के हरदम पुकारे क्या चलाए चलाए चलाए जबुआ चलाए चलाए चलाए जबुआ गोरीबा के नलन ऐसी जलाए जबुआ गोरीबा के नलन ऐसी जलाए, जलाए हमें करते हैं तेरे पुष के हाथ तय करो फेरे कहा फेरे करते हतरे पुष्य के हम तय करो फेरे कहते सुबह करते नहीं शाम सबेरे कहते हैं सुबह नहीं शाम सवेरे क्या जलाये जलाये जलाए चमाया, चमाया, चमाया चमाया तो तो अगले गीत से भी हम दो परसेंट को याद करेंगे पहला हम याद कर रहे हैं सुरेंदर कौर जी को जिनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी 25 नवंबर को थी और हंसराज बहेल साहब को जिनकी उन्नीस नवंबर के दिन डेथ एनिवर्सरी थी इनके लिए सुरेंद्र जी ने बहुत एक ब्यूटीफुल गाना गाया था फिल्म राज रानी में जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी इसके बोल लिखे थे डीएन एन मधोक ने ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है और सुरेंद्र कुर जी ने इसमें क्या जान डाली है आप भी सुनिए अगला जो हमने गीत चुना है उससे हम तीन तीन पर्सनालिटीज को याद करने वाले हैं सबसे पहले दोनों सिंगर्स को पहली हैं जीनत बेगम जिनकी डेथ एनिवर्सरी 12 नवंबर को थी और दूसरी सिंगर हैं हमीदा बानोजी जिनकी डेथ एनिवर्सरी 9 नवंबर को थी और जो हमने गाना चुना है उसके कंपोजर फिरोज निज़ामी साहब इनकी पंद्रह नवम्बर को डेथ एनीवर्सरी थी इनका हम ये जो गाना सुन रहे हैं ये फिल्म नेक परवीन से है और इसके बोल लिखे हैं वीद कुरैशी ने सुनिए गुलाम अपना रोला भी गुलाम अपना भी गुलाम अपना रोना भी गुलाम अपना मिठे की नहीं जाता से गुना मकुना जो मीठेगी नहीं जाता दुनिया से नाम अपना अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की दुनिया में बंदों की खुदाई है अल्लाह जो है ये दुनिया बदी को क्यों जीने नहीं देती दे तो नोते हुए मैं को गाने को मैं सुन रहा था तो मुझे ध्यान आया कि ये तीनों आर्टिस्ट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे एक ऐसे लिरिसिस्ट का भी मुझे ध्यान आया जिनकी डेथ एनिवर्सरी अभी आने वाली है 29 नवंबर के दिन वे पर्सनैलिटी हैं फयाज़ हाशमी साहब जिन्होंने कई नॉन फिल्म गाने लिखे हैं गज़लें लिखी हैं और ये एच का ऑफिस भी चलाते थे काफ़ी टाइम तक पहले कोलकाता में फिर ढाका में और बाद में लाहौर में भी तो इनके मैंने सोचा नॉन फिल्म्स में से ही कुछ चुनूं तो मैंने एक तलत साहब का गाया हुआ एक नॉन फिल्म गीत चुना है जिसको कंपोज़ किया था दुर्गा सेन ने इसके बोल हैं कैसा प्यार किया था तुमने आइए सुने था तुमने कैसा प्यार किया कैसा प्यार किया था तुमने कैसा प्यार किया आज रहा हूँ मैं कांटों में दाम आज छुड़ाती हो तू रा हूँ मैं काटों में दामन आज छुड़ाती हूँ तू कल पे फूल मेरे हाथों में आंचल बिछा दिया था तूने आंचल बिछा दिया कल पे फूल मेरे हाथों में सल बिछा दिया था तुमने आसल बिछा दिया कैसा प्यार किया था तुमने कैसा प्यार किया आज मेरा प्याला है खाली तुम वो तोड़ के जाने वाली आज मेरा प्याला है खाली तुम हो तोड़ के जाने वाली कल अमृत से भरा ये प्याला मेरे साथ पिया था तुमने, मेरे साथ पिया कल अमृत से भरा ये प्याला मेरे साथ किया था तुमने मेरे साथ किया कैसा प्यार किया था तुमने कैसा प्यार किया चला गया सुख मेरे घर से आज चले तू जग के डर से चला गया सुख मेरे घर से आज चले तू जग के डर से कल मेरे दिल की खुशियों से अपना दिल भर लिया था तुमने अपना दिल भर लिया कल मेरे दिल की खुशियों से अपना दिल, अपना दिल भर लिया था तुमने अपना दिल भर लिया कैसा प्यार किया था, कैसा प्यार किया। पाकिस्तान का नाम लिया था तो मुझे ध्यान आया एक ऐसे आर्टिस्ट का जिनकी अभी एनिवर्सरी 25 नवंबर को गुजरी थी ये साहब बहुत पॉपुलर सिंगर रहे 60s में पर्टिकुलरली ये थे सलीम रजा साहब इनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बहुत खूबसूरत गाया है मुझे इनका एक डुएट मुरझान के साथ बहुत पसंद है जो कि फिल्म गालिब से है इसके बोल ज़ाहिर गालिब साहब के ही थे इन, इसकी तर्स बनाई थी तसद हुसैन साहब ने ये गज़ल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है जिसके बोल हैं ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता आइए इसको सुनते चलें। का नाम लिया तो मुझे एक और किस्सा याद आ गया। बात पिछले साल की है। हमने में एक आई मीट ऑर्गेनाइज कराई थी जिसमें हमने सुधा मल्होत्रा जी जो बहुत ही फेमस सिंगर रही हैं पचास के दशक में उनको बुलाया था एज़ स्पेशल गेस्ट और उनके साथ हमारी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुए थे डिस्कशन के दौरान उन्होंने याद किया कि उन्होंने एक बारी एक नॉन फिल्म उनका सेवनटी एट निकला था जिसमें उन्होंने गालिब की दो गजल्स गाई थी ख़याम साहब के कॉम्पोजिशन में उन्होंने उसको याद करते बताया कि कैसे उसकी तैयारी वगैरह की गई थी और उन्होंने कहा कि ये अब थोड़े दुर्लभ हो गया है वो 78 आरपीएम। आर गाने वाने मिलते नहीं मैंने कहा वो तो मेरे पास है तो मैंने उनको वो सुनाया तो बहुत ही खुश हो गई और उनकी खुशी मुझे आज भी याद है उनका चेहरा कैसे चमक उठा था उस गीत को सुनकर सुधा जी का अभी बर्थडे आ रहा है तीस नवंबर के दिन तो मैं आप अपनी तरफ से और अपने सारे श्रोताओं की तरफ से सुधा जी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहूँगा इस प्रेयर के साथ कि उनकी बहुत ही कई कई और साल जियें और बहुत ही हेल्दी और हमेशा खुश रहें आइए उनकी वो दोनों गज़लों में से एक सुने कि दुशवार है हर काम का आसान होना आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना आदमी को भी मैसर नहीं इंसान है। गिरी चाहे अच्छा है, है खराबी मेरे का की गिरिया अच्छा चाहे है, है खराबी मेरे काश I'm not. होना ई नजारा है शमशीर का पूर्या होना बस ये दुशार है दीवान की शौके हरदम मुझ Ha se tova, ha uszuk vasheema ka, vasheema na, ha uszuk vasheema ka. बातों बातों में हम अपने आखिरी गाने पर आ गए मुझे पता ही नहीं लगा कि वक्त कहाँगे आपसे बातें करते करते कई सारी पर्सनालिटीज अभी भी नवंबर से संबंधित बाकी रह गई और अब इनमें से एक ही चुनना हो तो थोड़ा मेरे लिए कठिन हो जाता है डेफिनेटली मैं चुनूंगा हिंदी फिल्म संगीत के भीष्म पितामा आरसी बुराल साहब को जिनकी पच्चीस नवम्बर को डेत एनिवर्सरी थी वे बहुत ही वर्सेटाइल कंपोज़र थे काफ़ी हद तक उन्होंने न्यू थिएटर्स में रहते हुए फिल्मी संगीत का स्ट्रक्चर की नींव डाली है उनके कंट्रीब्यूशन को हम डेफिनेटली नहीं भूल सकते उनका एक गाना जो मैंने लिया थोड़ा सा कम सुना हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह है फिल्म लगन से जिससे गाया है कुंदनलाल सैकल साहब ने और बोल हैं आरजू लखनवी साहब के इस गीत को हम सुनेंगे आई होप ये आपने इन्जॉय किया प्रोग्राम अच्छे गीत सुनते रहिए सुनाते रहिए थैंक यू सोते भाग च का दूंगा मैटा के बाप सुना दूंगा मैं सोते भाग च का दूंगा जितने जीवन सुख जीना है वो जीवन नहीं मिटा दूंगा जिसने जीवन सुख दीना है बनी बिता दूंगा सो से पा कूंगा मैं जागे बात सुना मैं सो से पा कजा दूंगा दूध करूत पाली का पाली दूँगा दूध करो तक पानी क पानी देखोगे तुझका दूँगा जूता मंगल के सच तो तो तो तो महल बना दूंगा, दूँगा जूता मंगल के महन बना ढूंका मैं सोचे पाक चका झूठा मैं चाके पा सुना दूसरा मैं सोचे पाक चका झूठा गुरु महीना पाको देख देख जी चलता है करो महीना अन्यायी के पास देख, देख देख जी चलता है दिखा कर जलता कमल बुझा दूंगा चाचारी याद दिखा कर जलता कमल बुझा दूंगा तो मेरे पाग जगा मैं जागे बात सुना मैं तो से